मंदिरों में पहुंचा गया भगवान के लगाए या क्या लग गया उसका वो अपने उसी गुण से एकजुक्त होकर के भगवान के निकट भी पहुंच गया आदर्श का खत्म हो रहा इसी प्रकार से संतों के जीवन को आप देख करो अपने देश में विदेश में सब जगह अब जैसे ईसा हुई ईसा मसीह हुए तो लोगों ने क्या किया फिर विशा दिया चाहते सूर्य तो, तो क्या चाह क्या सुली सूर्य चढ़ाने वाले जो लोग थे उनका भी कोई नाम भी नहीं जानकार और कहा गए कहा चले गए क्या हुआ लेकिन ईशा सारे देश में सारे संसार में बिठा आदरणीय पूजनी बंदो उनका क्या जुड़ेगा ईशा ईशा को ईषक तो कैसे प्राप्त हुआ अगर वो सूर्य चढ़ाते तो कैसे प्राप्त होता अगर चंदन में काटा जाता वहां तो कैसे चंदन श्री श्रीखंड पुरस्कार देवताओं के मस्तक इसमें हानि पहुंचाने पर भी हानि नहीं होती सुकरात जैसे संत को जय घटाला पिला दिया पिला उससे क्या होता सुक्रातर गया सुकरात के समय में खड़े हुए तमाम प्लेटो वगैरह तमाम उसके आसपास घेरे खड़े हुए थे जो उसको जय घाला पिलाया जा रहा था तो समय तमाम घेल के आसपास और करके उसको पी लिया लेकिन इसने कहा कि जैसे यहां तमाम खड़े तमाशा देखने वाले हैं और वो सत्य को तो कम महत्व देते हैं अपने जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं ऐसे लोगों को जो है वह हो उनका जीवन जो होगा परिणाम अच्छा नहीं होगा लेकिन हम सत्य को महत्व देते हैं जीवन अपने सामने कुछ नहीं इतनी जड़ता उसमें अपने हाथ हाथाला पी और साथ के सामने देखते उसको मर गया लेकिन ऐसी जड़ता होटाला करते हमारा क्या शाम सत्य तो सत्य होगा कितने देखेंगे सरकार को इसलिए भगवान ऋषि की तरफ संकेत करके उदाहरण तमाम साथ में यहाँ छोड़े दिए जाएंगे बाकी स्वयं अपने आप से आप देखेंगे तीसरी राष्ट्रीय रामायण के साथ ऐसे किया गया तूसरी राष्ट्रीय के साथ ऐसे किया गया तुलसी राष्ट्रीय पुस्तक लिख करके तैयार की लोगों में तुलसी राष्ट्रीय रामायण की निंदा करना शुरू कर दी निंदा ने ऐसे दिया था साफ उठा सपने कहा लेकिन फिर भी किसी को रुक नहीं रुकी रामायण की जो सत्यता थी महान थी वह स्कंडित सबके साथ में घर घर में रामायण पहुंच गई किसी का क्या डिबा रामायण का क्या डिगरा लक्षण देखिए और बताते हैं भगवान कि तो जो समाधि तभी दे पटसाते समा जगित नम दस मम भगतीय माया आप भरताम तम मम पेत्री विगत ताम मम नाम परायीसिली कुशलता सरता इसे अच्छा कद क्षणसा जान्य होता समत समीम परचन तट ममता मम पवक प्रिय राम राम की जय जन ममता अब देखने जो पहला लक्षण बताया उसी के सब ज्ञापता ये सब जब लक्षण व्यक्ति में होते हैं तभी वा संत स्वभाव आता है जैसा कि पहले भगवान ने बताया कि संयम को समान ये स्वभाव संयम जैसे स्वभाव की बात संत स्वभाव के लक्षण अंत में एक बात है कहेंगे कहेंगे कहें देखो कि संत से कैसे होते हैं कि जैसे जैसे मक्खन की तरह से और उससे भी बह क्या वो तो निज पलिताप द्रव्य नींद और पर द्रव्य से शो नींद माने दूसरे लोग जो अन्य लोग हैं वो दुर्गुणी है उनके आचरण गड़बड़ है ज्ञान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति शैसा व्यवहार करे जैसे वो है तो तब वैसा ही व्यवहार करे अगर कोई असंत कोई व्यक्ति है क्रोधी स्वभाव का है तो संत को क्या चाहिए वो क्रोध करे तो अपना भी क्रोध करे है? अगर वो दूसरों की निंदा कर रहा है तो अपने जो स्वर्देश के साथ में हार में हाथ मिलाकर के निंदा करने लगे अगर संत के स्वभाव की बात करिए जो है ये आती है जो अन्य लोगों को दुर्गों दुन के व्यक्ति के मन में संत के मन में उनके प्रदार होता है जो चाहते हैं कि तो भी सब सुधार जाए सही रास्ते आ जाए ये कोशिश करता हैं उनके उद्धार तो करने के उपाय सोचते हैं एक इसीलिए एक असहयोग गलत हो एक कहानी उदाहरण इस प्रकार का दिया जाता है कि तो फिर एक संत जिठा वो हो गंगा नहाने गया तो देखा कि उसने पानी में भवर में एक बिक्चू पड़ा हुआ है और वो पानी में खतरा रहा निकलने का है तो उसने उसने उसको पकड़ा अपहरण करके बाहर निकालने की कोशिश की तो उसका दंक उसके हाथ में छिड़ गया जगमना गया हाथ उसका तो उसने फिर दोबारा फिर आइए नहीं दंक मारे कि हमारे लग जाता है तो फिर दूर हो मरने दो उसको तो उनको क्या करना ऐसे नहीं सोचा उसने तो कहा हमारे लग जा बिचारियों की जान जा रही है उसको तो तो फिर पकड़ा फिर की कोशिश की फिर दंक लग गया फिर पकड़ने की कोशिश की तब तो वो दंत बुच्छु दंत अपना मारता रहे मारता रहे लेकिन उसके संत का काम ये है कि उसको निकाल करके उसकी रक्षा करो बिछा अब देखो तो संत का स्वभाव जो है संत का जीवन संसारी व्यक्ति के देखें तो कहीं कि बड़ा कठिन काम है तो बड़ा कठिन काम तो है वैसे लेकिन इसका जिसका संत स्वभाव होगा स्वभाव जिसका स्त्री का कहें उसका तो स्वभाव ऐसा प्रयासपूर्वक करें तो, तो बड़ा ठंडा लेकिन <torro priests> so. <trollope> थे थे थे जो स्वभाव ही उसका करेंगे देखो विषय या नमपत हो फिर बताते ये लोग जो है विषयों में इनकी प्रीत नहीं होती अभी सब आप जानते हैं तमाम बहुत व्याख्या विरोध में इन भी बहुत विषय है जिनके द्वारा भौतिक सुख संसारिक सुख प्राप्त होता है संत लोगों में प्रीत नहीं होती ये तो पहले का लक्षण है ज्ञान का प्राप्त होगा भक्ति का प्राप्त होगी की यह छोड़ेंगे तभी प्राप्ति होगी तो संत में होंगे ही नहीं होंगे और अगर कोई संत संतता लाने के प्रयास करके ज्ञान भक्ति के लिए संतता ला रहा है तो उसको ये सब छोड़ने पड़ेंगे विषयों की प्रीति छोड़े <coughs> और सिंध गुणाकर सिंध और गुण का वो खान होता है आकर मैंने खान सबसे निधान होगा गुण निधान होगा सिर निधान के मने उसमें होंगे समस्त गुणों का राजा है जिसमें सिंह है उसमें सब गुण अगर सिर चला गया तो गण चले गए भागवत की कथा में ऐसे ही करके आता है समस्त गुणों का राजा है प्रहलाद के चरित्र में एक कहानी इसी प्रकार की आती है कि ने उनसे प्रहलाद से सील गुण मान लिया कि तो तुम अपना सील हमें दे दो तो उन्होंने दे दिया सील दे दिया तो उसके बाद में प्रहलाद में क्या देखा कि तो उनके शरीर से निकल करके एक आकर के पुरुष खड़ा हो गया सामने उन्होंने तो कहा कि तुम कौन हो ताकि हम सत्य तुम कहाँ जा रहे हो कहा आगे हम जा रहे हैं क्या बताएं है? कि जहां सील नहीं होता वहां नहीं रहते हम जा चला गया हाँ। थोड़ी देर में उसके शरीर तो से स्त्री थी अब खड़ी हो गई और हर ने पूछा कि तुम कौन हो कहा जा रहे हो कौन हो थे? तो कहा कि मैं क्षमा जब सिर नहीं होता तो मैं उसके रुक जाऊ विस्तार नहीं करते विस्तार होना तो वहां देखो तात्तर यह है कि अगर सिर गया तो सत्य नहीं रह सकता क्षमा नहीं रह सकती वार्ता नहीं रह सकती प्रेम नहीं रह सकता दया हो सकती ये सब कुछ नहीं रह सकता इसलिए रामचरित मानस में देखेंगे तो इसी रात में भगवान राम ने श्री गण के लिए बड़ी बार बार करने आया है वहां वहाँ उसकी प्रशंसा तो की और संकेत किया कि देखो श्री गुण क्या होता है भगवान के क्षेत्र में जहाँ श्री गण प्रकट हुआ है वहाँ के श्री राष्ट्र दिया है कि तो देखो ये शीर को यही है तो वैसे तो श्री सब लेकिन जब कथा आप पढ़ेंगे और भगवान के चरित्र को देखेंगे और वहाँ जब इनका श्री स्वभाव प्रकट हो रहा होगा तब उस समय आपके शविनाश भी विषय कहता है अगे। अगे। चीज गुणा कर और हर दुख दुख सुख सुख देख लेता है और कहते हैं कि वो दूसरे को तो दुख देखते हैं तो वो दुखी होते हैं और दूसरे को सुखी होते देखते हैं तो सुखी होते हैं इन संग दुख से दुख है न अपने सुख से सुख है ऐसे तो तो लेकिन दूसरे के दुख से दुखी दूसरे के सुख से देखो समझो भाई अगर कैसे ऐसे कैसे हो सकता है क्या संभव है सारी दुनिया जितनी सब अपने सुख से सुखी अपने दुख से दुखी सब दुनिया है भला ऐसा कांड होगा कि दूसरे के दुख से दुखी होने लगे दूसरे के सुख से सुखी होने लगे पास असम तरीके गुमत गिराज ये संतमन संभाव का होता है समा सत्र मित्र चय तथा मान अपमानेता का सन्त माने जाए समा सत्र मित्र तथा मानाप मान्य हो सत्य मित्र में सम्भाव मान और अपमान में सम्भाव ये संत का लक्षण है कहते सम अभूत ऋतु अभूत ऋतु को माने जाए हो किसी भी प्राणी का कोई शत्रु किसी का भी नहीं सत्य का भाव किसी से नहीं रखता अभूत ऋतु अजात शत्रु जिसका किसी से सत्र भाव सत्रता किसी शहरी में बै भाव किसी शहरी में ये संत है भले बुरे जितने भी हैं सबसे उसका सबसे सद्भाव सत्य प्रतिक्रेम सत्य भलाई चाहने वाला बैभाव किसी से नहीं रखने वाला अब भी तो देखो गीता में भी आया एक प्रकार और विराजी बिमद न मध दुर्गुण है जिसका हम रोज मधमकसर अब चाहते हैं तो मध है, तो भी एक दिर दुर्गुण है मधमन धन संपत्ति सारी शक्ति इत्यादि मिध इत्यादि का भी नाम जो एक जगह किसी कभी नेहरे में तमाम मध के नाम लिए हैं धन मद राजम ये मध वो मध और अंत में कहा कि विद्या मध तो हद जहां किसी व्यक्ति ने ज्ञान विद्या प्राप्त की अब हो गया तो उसका तो ऐसा मध हो जाता ऐसा मत हो अब ठुकाना नहीं उसका विद्या मध सो हद उसके सामने में धन सब व्यक्त करें सबसे बड़ा मत विद्या मत तो ये मत चाह है वो व्यक्ति को वो तो उसके संतत्ति स्वभाव को नष्ट करने वाला है ये असंतों का लक्षण है मद होना संत स्वभाव उसमें मद में होना ये कहते हैं दिमद विराज व्यक्त वैराग्य वैराज्य संत का लक्षण है राज आ सकती है विषय में सकती है व्यक्तियों में आ सकती है धना सकती है सकती है, है अनेक प्रकार की सकती हैं वो सब संत में नहीं होंगी सब प्रकार की आसक्तियों को छोड़ देता है लोग हाँ हर्ष हर्ष भैक् इन चारों को छोड़ देता लोग को अमरस को हर्ष को भैक् सब उसमें नहीं होते लोग, काम करो आदमी गिनती में सबको कहीं कहीं दिखाएंगे कहीं काम बोलेगे कुत् बोलेगे मन मकसद इस समस्त विकारों का उसमें कोई भी नहीं होते है इसे लोभ भी नहीं होता अमर्श भी नहीं होता अमर्ष क्या है असहिष्णिता सही सीता करना होना अमर्थ है जिसे प्रतिक्षा जिसे कह सकते हैं प्रतिक्षा होती प्रतीक्षा करना होना अमर्थ कटवार नहीं कर सकते हम ये सहन नहीं कर सकते तो इसके लिए समय निकाल नहीं सहन कर सकते कि मैं अमर शता तब सहन नहीं कर आगे बता देंगे कि देखो ये संत तो बड़ा सहनशील इसलिए कहते हैं अमर और हर्ष भय त्यागी हर्ष भी हर्ष भी, भी नहीं। अब देखो त्याग में हर्ष भी कभी-कभी लोगों को हर्ष प्राप्ति लगता है कि हर्ष तो होना चाहिए हर्ष तो बड़ी अच्छी चीज है और हर्ष प्राप्त भी होना चाहिए उसकी आकांक्षा भी करेगा और जब दूसरे लोगों को हर्षित देखेगा तो कहेंगे हाँ ये बड़ा अच्छा आदमी बड़ा पसंद रहता है रहता है लेकिन ये हर्षित होना संत का लक्षण नहीं कहीं कहीं भ्रांतिया हैं कहीं अब देखो ऐसी भ्रांति हो जाए किसी व्यक्ति कोई देखेगा कोई व्यक्ति हर्षित नहीं रहता प्रसन्न खूब खुश हो तो खिखिला के हटा करे नहीं हंसता है हस्ते बहरे कुछ नहीं।, लेकिन नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं, हर्ष जो है वो हो संत का लक्षण नहीं लेकिन प्रसन्नता संत का लक्षण है आगे चलकर करके बताएंगे प्रसन्न रहना तो संत का, का लक्षण है लेकिन हर्षित होना संत का लक्षण नहीं आपको प्रसन्नता और हर्ष में अंतर करना पड़ेगा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, हर भयी भय जो है वो वो भयभीत भी नहीं होता डरता भी नहीं किसी से किसी से डरता नहीं माने वो सबसे झगड़ा करने को तैयार ऐसा नहीं डरता मतलब। <coughs> वो डरता नहीं कि मैंने जैसे अभी ईसाई का नाम लिया तो उनको ये उनके सूली बचा दी सूली भी बनवाई गई बड़ी से और फिर कहा गया कि तुम अपनी सुनी को अपने सदे पर ला ले चलो गाड़ो और फिर उसके ऊपर टांगे जाओ तो स्वयं सुनी, सुनी लजवाई गई उनके सर फिर लेकर के चले लेकिन कोई बहन नहीं मृत्यु का भी बहन है, ऐसा भय की बात है, तो ये कहते हैं भय त्यागी ये अभय लक्षण ज्ञानी का भी है उपनिषदों में यहाँ आता है तो वहाँ ये जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान हो गया और उस परमात्मा में स्थित है तो अपने आप को देखता है कि अमृत स्वरूप अमर नित्य है निर्विकार हैं अखंड है आनंद स्वरूप है उस अवस्था में अनुभव करने वाले व्यक्ति को फिर भय नहीं रह जाता किस्मत का भय कि कोई हानि हो जाएगी धन चला जाएगा संपर्क चली जाएगी परिवार के कोई लोग मर जाएंगे या कोई अपना जो है वो अपनी तो मृत्यु हो जाएगी या कोई निंदा कर देगा अपमान कर देगा किसी बात का बहन बैठ अवैध क्योंकि जो कुछ भी कोई कुछ करेगा वो उसके आत्मिक स्वरूप तक उसका प्रभाव पहुंचेगा नहीं मारेगा तो शरीर में के जाएगा निंदा करेगा कर तो उसके मन बुद्धि तक शरीर निंदा करके वहीं रह जाएगा उस आत्म तक भी जो परमात्म सबका आत्मा है अगर कोई किसी के आत्मा की निंदा करने लगे आत्मा शुरू की तो आत्मा तो सबका आत्मा इसके है वो अपनी निंदा करा उसकी का निंदा इसमें उसके तो कोई निंदा नहीं कर सकता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता उसको इसलिए अभैध महजानद में देखते हैं जब याज्ञवल्क्य राजा जनक को जब एक ब्रह्म की शिक्षा देते हैं और देते देखते राजा जनक की तरफ देखते हैं तो उनके मुख पर एक तेज आ जाता है राजा जनक आत्मज्ञान के प्रकट होने पर तब याद वक्त कह देते हैं वो ज्ञान तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त है तुम अभय हो तुम्हारे ये अभय हो तो मैंने लक्षण बता दिया कि आप तुम उस स्थित को प्राप्त हो गए जहां पर पहुंचना चाहिए तो अभय की बात कहते हैं अभय भय ये, ये सात्विक लक्षणों का में अध्याय जब देखेंगे तो ये लक्षण भगवान ने दैवी संपत्ति के लक्षणों में ये सब लक्षणों का वर्णन किया है माने गीता के अनुसार जो दैवी संपत्ति के लक्षण है जो ज्ञानी के लक्षण है जो भक्ति के लक्षण है वही यहां पर संत के लक्षण इकट्ठे करके कर लिए गए कोमलचित दीन परमलचित को तो ये संत लोग स्वभाव को जैसे बताया ना नवनीत के समान हाँ, कोमल चित इनका हृदय बड़ाई कोमल कोमल माने कि दूसरे के दुख देख करके द्रवित हो जाते हैं और उनकी सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं कोमल चितया दिनों पर दया करने वाले और मन कर्म बचन मन कर्म मम मन, मन बच कर्म मम भगति अमाया मन बाणी और कर्म से मेरी भक्ति करते हैं मन भक्ति की संत का लक्षण है ज्ञान भी संत का लक्षण भक्ति भी संत का लक्षण है सद्गुण भी संत के लक्षण है इसलिए वो भक्त भी भगवान का मन, और भगवान का भक्त कैसे तीनों प्रकार मन वाणी और कर्म से देखो इसके माने भक्ति तीन प्रकार की है मन वाणी और कर्म से मन से भक्त भगवान का मन से भगवान में समर्पण भाव भगवान के प्रति आश्रय भाव वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन करना और विवाह के समस्त लोगों को परमात्मक स्वरूप देकर के सबकी सेवा में लगे रहना ये तीन भक्तियां अपने मन से परमात्मा के प्रति समर्पण और तो परमात्मा का आश्रय रहना, रहना ये मानसिक भक्ति वाणी की भक्ति भगवान की गुण गाते रहना ये भगवान की भक्ति वाणी की भक्ति और फिर कर्म की भक्ति क्या है ये समस्त संसार परमात्मा का रूप है शक्ति सेवा में लगे रहना हे जो ये है कर्म की भक्ति है सेवा भाव ये ती तीनों प्रकार की भक्ति हो गई है तो कहते हैं ये भक्ति कैसी फिर कहते हैं अमाया अमाया चाहे लो कि अमाया भक्ति वो माया इस भक्ति करे माया मन छल कपट है, तो छल कपट छोड़ करके भगवान की तीनों प्रकार की भक्ति हो और अलग से भी सोच सकते हैं समझ सकते हैं कि अगर भक्ति चाहिए भगवान ने बूंदी एक और लक्षण बता दिया कि वो संत जो माया जाल में नहीं पड़ता माया मुक्त है इस प्रकार का ये माया क्या है ये बात बीच में बात आ गई तो माया जो है वो हो जो है कुछ भाषित कुछ होता है और फिर उसी के योग में पड़ जाए ये माया है माया एक प्रकार से भ्रम है और माया भ्रम में डालने वाली है इस प्रकार से इस प्रसंग में देखो कि धर्म में डालने वाली माया समझ लो एक प्रकार से अद्भुत वस्तु है माया क्या कारण ये माया जैसे भूत प्रेत होते हैं ऐसे माया भी होती है जैसे किसी के सर पर भूत प्रेत आ जाए तो ऐसी किसी किसी के सर के ऊपर ये माया भी सवार हो जाती है लेकिन बुध प्रेत किसके सर पर आते हैं देखते हैं जो कमजोर लोग हैं उन्हीं जो है वो देखती है कौन व्यक्ति कमजोर है बस उसी से पर सवाल हो जाती है हम देखते अयोध्या में बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही थी भगवान का राम का राजा भी शिक्षक होने जा रहा था देवताओं ने अपनी माया भेजी सरस्वती ले करके आई और आकर को देखें रही अयोध्या घर कि इस माया को किसके सिर के ऊपर डाले तो न राजा दशरथ के सिर के ऊपर वो सवार होने की हिम्मत उसकी पड़ी न कौशल्या कैदी के ऊपर उसके ऊपर चढ़ने की हिम्मत पड़ी नगर राशि थे वहां कहीं किसी के ऊपर वो माया जो है कहीं किसी के ऊपर सवार होने की हिम्मत नहीं पड़ी आ? एक बस वो मंथरा मिली उसके सिर सवार हो देखा कि बस यही सबसे कमजोर है अब जिसके पर माया सवार हो जाती है तो यही नहीं कि वो माया उसी व्यक्ति को प्रेरित करे और उसी व्यक्ति को परेशान करे फिर जब उसके सिर पर माया सवार होती है तो वो दूसरे को परेशान करता मंधरा अपनी माया से प्रभावित होकर अपनी माया की जाल में खस करके अपनी ही परेशान होती वहीं तक तो सीमित रहती तो मान लेते कि चलो माया ने मंथरा को प्रेत किया और उसको उसका जो है वो उसको परेशान कर दिया और उसको जो है उसको दुखी पीड़ित दिया किसी प्रकार से उसका विनाश कर दिया ये नहीं फिर वो माया मंथरा के सिर पर सवार होकर के चली तो कैके के पीछे पड़ गई अब देखो वो माया सीधे कैके से पालना नहीं पड़ा उसका जानी पास, लेकिन ये तरह तरह से बोलना तो तो अब उसने देख लो मंथरा कैसे कैसे सिखाती है वो भी तुलसीदास जी ने बहुत लंबा वर्णन उसका किया है कई जो तक उसका वर्णन चला है मंथरा का और कई कई का संभाग तो इसके ये है कि कई कई उससे प्रभावित पहले नहीं होती है उसकी बात को नहीं मानती है लेकिन मंथरा नाना प्रकार के नाटक करती है उसमें कितना रोना धोना मचाती है कितने फानही दिखाती है हाँ। कितने कहती है हार है ये तो हमारा दुर्भाग्य हम कभी बोलेंगे नहीं और हम आप कुछ कहे कभी कहेंगे नहीं और फिर हमारा तो यही समझो कि स्वभाव ही खराब है जो दूसरे कहीं हम चाहते हैं और कभी हम इस प्रकार नहीं बोलेंगे नाम इस प्रकार के क्या क्या वो बोलती जाती इस प्रकार योजना तो है देखना हो किसी की माया सवाल होती है तो कैसे कैसे उसके अंदर कौन कौन कलाएं पर माया दिखाती है वो सब मंथरा के सर पर माया चढ़ी हुई तो आप देख सकते हो ओके गई का पिंड नहीं छोड़ा उसमें तो जब माया जिसके सब पर सवार होती है दूसरे को भी हला करती है तो वो फिर हार नहीं मानती वही चले जाएगी वही की चले जाएगी अब वो तो कहो दूसरे दिन राम का राज्याभिषेक खोला जा रहा था तो तुलसीदास को दिखाई देने दिखाना भला की मंथरा का प्रभाव उसी रात को उसी समय कैके सवार हो गया और दूसरे दिन से फिर उसकी कैके का स्वभाव बदल गया उस महाराज दशरथ को लेकर के फिर अपना माया दिखाने लगी महाराज दशरथ साथ बात समस्या आ गई लेकिन अगर ये अगर कुछ समय बीच में अवकाश और होता तो ये कैके का और इसका ये मंथरा अपना माया जाल ये हो सकता था अपना प्रभाव दिखाने के लिए कई कई दिन तक महीनों महीनों तक उसका माया जाल चलते ही रहता चलते ही रहता माया की विशेषता ये हार नहीं मानती इसलिए कहते हैं कि मन बच कम मम भगति अमाया माया रही व्यक्ति माया से छुटकारा हो उसका किसी और सब मान पद आप अमानी सबको वो हो, मान सबको प्रदान करते हैं और स्वयं मान नहीं चाहते आप अमानी मैंने अपने आप को कोई मान सम्मान की आकांक्षा नहीं लेकिन दूसरों को सम्मान देते सब समय मान पर आप अमानी अभी देखो स्वाभाविक संसारी व्यक्तियों के जो लक्षण होते हैं उनसे विपरीत ही लक्षण है हर व्यक्ति का चाहता है कि मेरा सम्मान अपना सम्मान नहीं होगा तो बड़ा हाथ करे देखो ऐसे बोलते हैं देखो ऐसा कर दिया देखो मैं ऐसे इस प्रकार से अपना मान चाहने वाला व्यक्ति बहुत परेशान होगा और परेशान करेगा भी किसी लोगों को लेकिन संतों के लक्षण अपने मान चाहने की है ही नहीं। मान होता तो कोई बात नहीं मानवता तो कोई बात सब सभी पर दे आप अमानी और भरत प्राण समे प्राणी अब देखो यही भगवान ने बोल दिया है तो देखो ऐसे भक्त जो है प्राणों के सम्मान प्रिय हैं अब इस पंक्ति को आप मिलाने बारहवीं अध्याय की पंक्ति से बारहवीं अध्याय में भक्तों के लक्षण जहाँ भगवान बताते हैं तो बार बार, बार बोलते हैं कि मुझे जैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है. है बार बार भगवान बोलते हैं ऐसे यहाँ है। भगवान भारा भरत जी बोलते हैं कि ऐसे संत मुझे बहुत प्रिय है मैंने भक्त और संत एक ही बात अलग अलग नहीं भरत प्राण संबंध प्राणी और विगत काम मम नाम परायण फिर भगवान बताते काम नहीं नाना प्रकार की भोगों की त्याग ना किया निशाम हो नाम, ना नाम जपते रहते है मेरे नाम का स्मरण करते रहते हैं ये स्वभाव का ये भक्ति के लक्षणों में से शांत विरत विनती मुद्दा सदा शांत रहने वाले विरति मानी रहती नहीं है, है।, सांत है। नहीं। बिनती, बिनती वही राग्यवान है शांत स्वभावी है और मुदित आयन और मुदित रहते हैं अब देखो ये मुदित आ गया, गया, गया। प्रसन्नता आ गया तो संत लोग प्रसन्न तो रहते हैं दुखी नहीं होते अब देखो कोई घटना घट जाए उसके कारण से ऐसी प्रतिकूल घटना आ जाए घट जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा अनुकूल घटना घट गड़ जाए तो व्यक्ति को प्रसन्न हो जाएगा, हंसने लगेगा हर्ष हो जाएगा तो हर्ष होना और विषाल होना ये शब्द का लक्षण नहीं है लेकिन दोनों स्थितियों में प्रसन्न बना रहना शब्द का लक्षण तो ये जैसा पंचदशी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो देखेंगे कि ये प्रसन्नता जो है वो अपना स्वभाव हर्ष अपना स्वभाव नहीं है हर तो प्रतिक्रिया है परिस्थितियों की विषाद तो प्रतिक्रिया है परिस्थितियों की लेकिन प्रसन्नता या मुजिता ये व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं है ये अपना स्वभाव स्वभाव के बने अपने स्वरूप के जो जो प्रकाश अपने हृदय में उत्पन्न हो रहा है वो उसको व्यक्ति को प्रसन्नता दे रहा है प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों